हेलो गुडबाय खिड़की नॉर्टन चेस्टर चित्र कृष नाना नाना यानी यानी नानी और पोपी यानी नाना के घर में किचन की खिड़की सिर्फ एक छोटी लड़की के लिए थी उसके लिए वो एक जादुई खिड़की थी दुनिया का हर एक जरूरी काम खिड़की के पास उसके पार या उसके कहीं आसपास ही होता था इस कहानी को छोटी लड़की ने खुद सुनाया है जिंदगी की छोटी छोटी आम चीजों में खुशी खोजना और उनका लुप्त लुप्त उठाना लुत्फ उठाना ही तो बचपन की असली पहचान है यह एक प्रेम गीत भी है जो बच्चों को उनके नाना नानी के बीच के खास रिश्ते को उजागर करता है नाना और नानी पो नाना और पोपी शहर के बीचों बीच एक बड़े घर में रहते हैं ईद का एक रास्ता सीधे उनके पिछवाड़े तक जाता है पर वहां पहुंचने से पहले आपको किचन की खिड़की के बिल्कुल सामने से होकर गुजरना होता है वो हेलो गुड खिड़की वैसे एकदम एक साधारण खिड़की दिखती है पर है नहीं नाना और पोपी अपना ज्यादातर समय किचन में ही बिताते हैं इसलिए मैं बाहर से फूल वाले गमले पर खड़े होकर खिड़की खटखटाती हूँ फिर झट से नीचे सिर कर लेती हूँ अब उन्हें पता भी नहीं चलता है कि शरारत किसने की मैं अपने मुंह और नाक को कांच पर चिपका उन्हें डराती भी हूँ अगर वो किचन में न हो तो फिर यह शरारती करने का मजा ही क्या तब मुझे उनके आने का इंतजार करना पड़ता है अगर नाना और पोपी मुझे पहले देख लेते हैं तो वो भी मुझे चिढ़ाने के लिए भद्दे भद्दे चेहरे बनाते हैं वो मुझे देखते ही झट से छिपते हैं और फिर अचानक से प्रकट होते हैं इससे मुझे बहुत हंसी आती है इसलिए किचन के अंदर घुसने से पहले भी मैं बहुत मजा करती हूँ आप जरा किचन को तो देखो वो कितना बड़ा है वहाँ पर एक मेज है जहाँ बैठ मैं रंगीन चित्र बना सकती मेज में कई दराजे हैं जिनकी चीजें निकाल मैं खेल सकती सिंक के नीचे किसी भी चीज को छूने की मुझे है, है, उससे मैं बीमार पड़ सकती हूं। पूरा किचन से भरा मैं अपने दो सकती है। पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी है नाना कह, कहती है कि जब मैं छोटी थी तो वो मुझे अक्सर सिंह में नहलाती थी सच में कभी पोपी मेरे लिए मावधार वो सिर्फ एक ही गाना बजा बजाना जानते हैं वो गीत है ओ सुजाना और वो इस गाने को अल, कई अलग अलग तरीकों से बजा सकते हैं वो उसे तेज और धीमी गति से बजा सकते हैं वो गाने को बैठे बैठे या फिर खड़े होकर बजा सकते हैं वो कहते हैं कि वो पानी पीते पीते भी माउथ ऑर्गन बजा सकते हैं पर सच बताऊँ तो मैंने उन्हें ऐसा करते हुए कभी देखा नहीं जब हम नाना और पोपी के यहाँ रहने जाते हैं तो रात का खाना भी हम किचन में ही खाते हैं जब अंधेरा होता है तो हम अपने चेहरों के प्रतिबिंब खिड़की के कांच में देख सकते हैं कांच बिल्कुल आईने का काम करते हैं पोपी को यह प्रतिबिंब देखकर ऐसा भ्रम होता है जैसे हम किचन के बाहर हों वो कहते हैं अरे तुम बाहर क्या कर रही हो जल्दी से अंदर आओ और अपना खाना खत्म करो तब मैं उनसे कहती हूँ अरे मैं तो आपके पास ही हूँ पोपी फिर वो मेरी ओर अजीब तरह से देखते हैं मेरे सोने से कुछ देर पहले नाना सब बत्तियां बंद कर देती है फिर हम कुछ देर के लिए खिड़की के पास खड़े होकर आसमान में तारों से गुड नाइट कहते हैं क्या आपको पता है कि आसमान में कितने तारे हैं? मुझे भी नहीं पता पर नाना को तारों के बारे में बहुत कुछ पता है सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले किचन के पीछे जाते हैं और वहां पर खिड़की हमारा इंतजार कर रही होती है आप अच्छा चाहे तो बगीचे को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं या फिर मौसम का अनुमान लगा सकते हैं आज बारिश होगी या फिर मौसम सुहाना रहेगा आप यह भी देख सकते हैं कि कई पड़ोसियों का कुत्ता की क्यारिया तो खोद नहीं रहा है अरे दुनिया तुम आज हमारे लिए कौन सा नया अजुबा लाई हो इसका कभी कोई जवाब नहीं मिलता है पर इससे पोपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है पोपी रोजाना नाश्ता बनाते हैं नाश्ता बनाने में वो उद है मुझे जौ का दलिया पसंद है मैं उसमें केले और किसमिस डालकर खाती हूँ वो भी किसमिस को नीचे छिपा देते हैं जिससे वो दिखे नहीं पर मैं उन्हें चुन चुनकर ढूंढ निकालती हूँ कपड़े बदलने के बाद मैं नाना की बगीचे में मदद करती हूँ वैसे बगीचा बहुत सुंदर है पर उसमें बड़ी झाड़ी के पीछे एक भयानक बाघ रहता है इससे मैं वहां फूल कभी नहीं जाती जब मैं अपनी साइकिल चलाती हूँ तो आवाज आती है देखो साइकिल बाहर सड़क पर मत चलाना जब मैं टहनिया और बलूद के फेल फल इकट्ठे करती हूँ तो मैं सुनती हूँ देखो घर में यह काम मत करना कभी कभी मैं अपनी गेंद से खेलती हूँ जब कभी ज्यादा गर्मी होती है तो पोपी मेरे ऊपर पानी के पाइप से छिड़काव करते हैं तब मैं चिल्लाती हूँ पोपी पानी छिड़कना बंद करो जब पोपी इस खेल को बंद करते हैं तब मैं उनसे खेल दोबारा शुरू करने को कहती हूँ यह देख नाना अपना सिर हिलाती है थककर चूर होने के बाद मैं सो जाती हूं जब तक तक मैं मैं उठती नहीं, नहीं। तब तक कुछ खास होता भी नहीं। कई बार मैं हेलो गुडबाय के पास जा कर, पास जाकर बैठकर बाहर का नजारा देखती वाला लड़का, उसे मालूम है कि मुझे पनीर और मिर्ची वाले पिज्जा पसंद है इंग्लैंड की महारानी क्योंकि नाना इंग्लिश हैं इसलिए इंग्लैंड की महारानी अक्सर उनके साथ चाय पीने आती हैं। उन सभी का स्वागत है उनके साथ साथ औरों का भी स्वागत है और जब वो आएंगे तो मैं ही उनसे सबसे पहले मिलूंगी। मम्मी डैडी दिन का काम खत्म करने के बाद मुझे नाना पोपी के घर से लेते हैं क्योंकि मैं घर जा रही होती हूँ इसलिए मैं खुश होती हूँ पर नाना पोपी को छोड़कर जाने का मुझे दुख भी होता है आप चाहें तो एक ही समय खुश और दुखी दोनों हो सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है जाते वक्त हम हमेशा खिड़की के पास रुककर उसे गुड बाई की एक पुच्ची देते हैं बाहर से देखते समय हमें नाना पोपी के घर की अन्य कई खिड़कियां दिखाई देती हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही हेलो गुड बाई खिड़की है वो उस जगह स्थित है जहां आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एक दिन कभी मेरा खुद का अपना घर भी होगा तो मेरे घर में भी एक हेलो गुड बाई खिड़की जरूर होगी तब शायद मैं भी किसी बच्ची की नानी होंगी मुझे पता नहीं मेरा पति कौन होगा पर अच्छा होगा अगर उसे माऊ थार बजाना आता हो नॉटन जस्टअ पे एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट और्किटे, और टीचर है वो एक लेखक बनने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने बच्चों की कई किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए उनकी ये पहली चित्र पुस्तक है क्रिश रश्का बच्चों की पुस्तकों के जाने माने चित्रकार है उनकी एक पुस्तक मशहूर कल्देकोट ऑनर से सम्मानित भी हुई